उसका पति मर गया था और उसके कोई संतान भी नहीं थी एक दिन उसने अपने बाकी दिन काटने के खयाल से हज करने के लिए मक्का मदीना जाने का इरादा किया यह इरादा पक्का करके उसने अपने कुछ आभूषणों को बेचकर सोने की मुहरे खरीदी और अपने खर्च के लिए कुछ बाहर रखकर बाकी 800 सौ एक मजबूत थैली में बंद कर दी और उसके मुंह पर लाख की मुहर लगा दी फातिमा बीबी के पड़ोस में एक काजी रहता था जिसको, जिसको लोग बड़ा त्यागी और पवित्र, पवित्र कहते थे बस उसने उसी, उसी के यहाँ अपनी थैली, थैली रखने, रखने का इरादा किया दूसरे दिन वह थैली, थैली को लेकर काजी, काजी के मकान पर गई और, और उससे बोली इस नगर में आप सबसे अधिक सच्चे मनुष्य हैं। इसलिए इस थैली को आपके पास रखकर मैं हज करने जाना चाहती हूँ इसमें 800 सौ मुहरे है यदि मैं जीती जाती वापस आ जाऊं, तो इनको आपसे ले लूंगी और जो कहीं उधर ही मर गई, तो आप मालिक हैं। जो आपकी इच्छा हो सो करना यह सुनकर काजी ने कहा बीबी साहेब जो आपकी इच्छा हो सो रख जाइए आपकी हर चीज हिफाजत से रहेगी फातिमा मोरो की थैली काजी को देकर हज, हज करने चली गई। इस, इस स्त्री ने थैले में मोहर भरते समय प्रत्येक मुहर पर एक बहुत छोटा चिन्ह अंकित कर दिया था चिन्ह इतना छोटा था कि हाथ में लेकर देखने से किसी को सहसा दिखाई नहीं देता था जब वह स्त्री यात्रा से पाँच वर्ष बाद न लौटी तो काजी की नियत बिगड़ गई। उसने 800 सौ मुहर पचा जाने का फैसला किया कुछ दिन तक सोच विचार करके उसने एक तरकीब निकाली और उसी के अनुसार कार्रवाई करके मुहरों को निकाल लिया पाँच वर्ष बाद जब वह स्त्री अपनी यात्रा से लौटकर घर वापस आई तो काजी के पास थैली मांगने के लिए गई। काजी ने झट से थैली दे दी स्त्री अपनी थैली को पहले जैसी ही सिली हुई देखकर बहुत प्रसन्न हुई घर जाकर थैली खोलने पर उसको मालूम हुआ कि मुहरों के स्थान पर उतने ही पैसे तथा रांगी के टुकड़े भरे हुए हैं। यह देखकर वह घबरा गई। जो कि क्यों खुली, खुली हुई थैली लेकर वह दौड़ती हुई काजी के पास गई और जाकर उसने सारी बात कही वह बोला तेरी थैली, थैली में क्या रखा हुआ था मैंने, मैंने, मैंने तो देखा तक, तक नहीं है तू जैसी थैली दे गई थी वैसे ही मैंने संभाल ली जैसी मुहर लगी थैली मैंने ली थी वैसे ही मैंने तुम्हें वापस दे दी है फिर मैं क्या चाहूँ काजी की ऐसी बात सुनकर स्त्री बहुत घबराई उसने कहा काजी साहब मैंने मोरे अपने हाथ से थैली में रखी थी मैं बड़ी गरीब हूँ काजी साहब मेरी जिंदगी का सहारा सिर्फ उन्हीं पर है सारी नहीं तो कम से कम आधी मोरे ही दे दीजिए मैं आपको शरीफ आदमी समझकर आपके भरोसे अपनी धरोहर रख कर गयी थी आपने मुझ के साथ ऐसा विश्वासघात किया जैसा कभी किसी ने किसी के साथ न किया होगा काजी साहब मुझे मेरी मोहरे वापस दे दीजिए काजी ने यह सुनकर बहुत क्रोध के साथ कहा बेकार गड़बड़ मचाने का यहाँ कोई काम नहीं है चुपचाप चाप चलिया यहाँ से, नहीं तो धक्के मार मार कर निकाल दूंगा तुझे जब काजी ने किसी प्रकार मुहरे देना स्वीकार न किया तो रूखेपन की बातें तब वह बेचारी निराश होकर बादशाह के पास गई और वहां जाकर उसने अपना सारा हाल कह सुनाया बादशाह ने काजी को बुलाकर पूछा तुम तो इस स्त्री की थैली के विषय में क्या कहते हो? काजी बोला पांच वर्ष हुए हुई मेरे यहाँ एक थैली रख गयी थी जब वह लौटकर आई तब मैंने जैसी मुहर लगी थैली दे गई थी वैसे ही इसे वापस लौटा दी मैं नहीं जानता कि उसमें मोहरे थी या बच्चों के खेलने के पत्थर थे काजी का उत्तर सुनकर बादशाह को संदेह हुआ और उसने उसको घर जाने की आज्ञा दे दी स्त्री से कहा तुम चिंता मत करो आनंद पूर्वक अपने घर में रहो थोड़े ही दिनों में तुमको तुम्हारी मुहरे वापस मिल जाएगी बादशाह ने यह मामला बिरबल को न्याय करने के लिए दे दिया बिरबल ने उस औरत से थैली ले ली और उसे अपने घर ले गए वहाँ जाकर वैसे ही कुछ थैलियाँ मंगवाकर उसमें कुछ भरकर कर लाख की मुहर लगाई और दिल्ली के सभी रफूगरों को एक एक करके बुलवा भेजा प्रत्येक रफूगर को एक एक थैली दी गई और उनसे उस थैली के छेदों को रफू करवाया गया उन सब थैलियों में एक रफूगर की थैली बिल्कुल कमाल की थी उसे बारीकी से देखकर छेद का पता नहीं चलता था बिरबल ने उसे अकेले में बुलाकर डराया धमकाया तो उसने काजी की थैली रफू करना स्वीकार कर लिया बिरबल ने पूछा तुमने यह थैली कब रफू की थी रफूगर ने कहा हुजूर शायद दो वर्ष हुए होंगे एक काजी ने मेरे पास आकर यह थैली रफू करवाई थी बिरबल ने पूछा उस थैली में क्या था तुम्हें मालूम है उसमें कुछ तांबे और रंगे के टुकड़े भरे हुए थे हुजूर। इस काम के लिए तुम्हें काजी ने क्या दिया था दो मोहरे दी थी हुजूर। तुमने हुई ज्यो की त्यो अभी भी तुम्हारे पास है एक बुनवाली थी और एक अभी भी मेरे पास है हुजूर जाओ और जाकर उस मोहर को लेकर शीघ्र यहाँ आओ रफुर मोहर लेने गया तब बीरबल ने उस स्त्री और काजी को बुलवाया थोड़ी देर में रफूगर भी मुहर लेकर आ पहुंचा। काजी उसे देखते ही फीका पड़ गया बीरबल उसकी शक्ल देखकर तुरंत ताड़ गए और उन्होंने उस रफूगर से मुहर लेकर उस स्त्री के हाथ में दी और कहा तुम अपने कथनानुसार इसका चिन्ह दिखलाओ उस स्त्री ने मोहर देखकर अपना चिन्ह बिरबल को दिखा दिया फिर बिरबल ने रफूगर को थैली दिखा पूछा क्यों ये वही थैली है हाँ हुजूर ये वही थैली है तुमने किस जगह रफू किया था बताओ तो रफूगर ने थैली को टटोला और तुरंत कहा ये देखिए हुजूर मैंने यहाँ रफू किया था बीरबल ने काजी की ओर देख कहा क्यों अब तुम क्या उत्तर देते दे हो काजी से इसका कुछ उत्तर न बन पड़ा और वह नजरें नीची कर गया बिरबल ने तुरंत उसे कैद करने की आज्ञा दी और उसके मकान की तलाशी ली गई जहां सब मोहरे एक थैली में भरी हुई पाई गई उस स्त्री ने सब मोहरों पर अपना चिन्ह दिखाया बिरबल ने उस स्त्री को मुहरे देकर विदा किया रफूगर को भी दो मुहरे इनाम में दी गई और काजी की कुल जायदाद जब्त कर ली गई। बादशाह बिरबल के इस न्याय से बहुत प्रसन्न हुए अभी आप सुन रहे थे अकबर बिरबल की कहानी काजी की ध्रतता वाचक स्वर भारती परिमल